और जब जब अच्छे बुरे की दृष्टि की अपने और पराये की दृष्टि की नाम और रूप में आस्था की तब तब धोखा खाया और मुझे आनंद है कि धोखा खाने पर भी हम कुछ सीखे हैं और अनुकूलता आने पर भी कुछ सीखे हैं अनुकूलता कहती है कि परमात्मा आनंद स्वरूप है और धोखा से जो दुख मिला उसने ये बताया कि अज्ञान की निगाह दुखदायी है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 मेरा शांत ब्रह्म तो अमाप है ऐसी कोई भूद नहीं जो जल से भिन्न हो ऐसा कोई जीव नहीं जो परमात्मा से भिन्न हो ऐसी कोई तरंग नहीं के बिना पानी के दौड़ सके या रह सके या ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि बिना चैतन्य के हो सके या रह सके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 मेरे तेरे का भाव ही हमें दुख देता है परेशानी देता है इस भाव को बदला पार हो जाता है जिसके पास खूब विचार है तर्क है खोपड़ी तो तगड़ी है लेकिन हृदय नहीं है तो सुखा जीवन है उस सुख जीवन में अशांति उद्वेग तर्क वितर्क कुतर्क होते हैं सुख मस्तिष्क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 आप जो भी देख रहे हैं अपने आप को ही देख रहे हैं क्योंकि आप एक साढ़े पांच फूट के देह नहीं है जिससे देख रहे है वो भी आप ही हैं जो देख रहे हैं वो भी आप हैं जिसके लिए देख रहे हैं वो भी आप हैं जिसके लिए कर रहे हैं वो भी आप हैं ऐसा विशाल ज्ञान और विशाल प्रेम दोनों का जब प्रागट्य होता है तो आदमी अनंत के महासागर में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 अज्ञात और एकांतवास में श्री कृष्ण ने तेरह वर्ष बिताए थे उसी अपने व्यापक स्वरूप में रमण करने में सितर वर्ष के श्री कृष्ण थे तिहासी वर्ष की उम्र तक से कृष्ण गौर अंगीरस ऋषि के आश्रम में वही अपने सर्वस्व स्वरूप में सर्वस्व स्वभाव में विचरण किए युद्ध के मैदान में अर्जुन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता देखी उस महामाया में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 तो तुम्हारे जीवन में वो ज्ञान आ जाए जो समता राग से प्रेरित होकर नहीं द्वेष से प्रेरित होकर नहीं सहज स्वभाव सहज कर्म कौनती और न त्यजीत सदोष आप सहज कर्म ज्ञानवान करते हैं। उनके लिए दोष युक्त भी बाहर से दिखें कर्म या गुण युक्त दिखें ज्ञानवान गुण और दोष को बच्चों का खिलवाड़ समझते है जैसे तरंग कभी मलिन तो कभी स्वच्छ कहीं छोटे तो कहीं मोटे ये उसकी आह्लादनी लीला है ऐसे ही अपने स्वरूप में रंग बैठ आपकी जो भी चेष्टा होगी वो चैतन्य की आल्हादनीय लीला है उस चैतन्य का विवर्त है ऐसा समझकर ज्ञानी और जीवन मुक्त पुरुष सुख से बिछरते हैं सतृप्तो भवति, अमृतो भवति, व होते हैं अमृतमय होते हैं सतरती लोकांत आगे वे तरते हैं और को ओम आनंद ओम शांति ओम परमानंद अंदर बाहर वही का वही सुख स्वरूप मेरा परमात्मा है अंदर बाहर आगे पीछे उधर अध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 प्रतिकूलता आ रही उसे धन्यवाद दो कि यार तू मुझे धोखा नहीं दे सकता 1942 में एक जीवन मुक्त महापुरुष ने कुछ संकल्प किया होगा कि अब सब तो ही है तो बोलेंगे नहीं अंतिम विश्वास होगा इस देगा तब कभी बोल लेंगे दूसरे महायुद्ध में सैनिकों द्वारा वो पकड़े गए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 सिपाही सैनिक डांट डांट के पूछते हैं लेकिन उस जीवन मुक्त पुरुष को भय डांटने वालों में भी मैं यही भी मेरी चेष्टा है शरीर का जैसा निमित्त होगा आदि में मेरे चैतन्य स्वरूप का वही हो कर रहेगा भयभीत क्यों होना और उनके प्रति उद्विघ्न क्यों होना महात्मा जीव के खड़े रहे पूछने वाले पूछ पुछ के थक गए कौन हो कहा से आये हो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 आलादनी लीला है जैसे सागर में सब तरंग हैं ऐसे ही पर ब्रह्म परमात्मा में सब चेष्टाए है सैनिकों ने आखिर भों भाला भोंकने का आदेश दे दिया मुखिया ने भाला भोंक दिया गया रक्त की धार बही तब उस महात्मा ने अमृत वचन कहे कि यार तू सैनिक बनकर आएगा यार तू भाला बनकर आएगा तो भी मुझे अब धोखा नहीं दे सकता क्योंकि मैं पहचान में भी तो ही तो है सब तो ही तू तो है शरीर के पूर्ण आहूति जिस ढंग से होनी है हो होकर रहेगी लेकिन अब तू मुझे धोखा नहीं दे सकता आज तक मानता था वो अलग है मैं अलग हूँ वो गैर है वो गैर हूं लेकिन ये एक ही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 ऐसे ज्ञानवान को जिसका विशाल ज्ञान है और विशाल हृदय है ऐसे ज्ञानवान को मृत्यु भी दिखता है तो मृत्यु भी तो ही है जमदूत भी तुय तो तो है तो पार्षद भी तुय है वैकुंठ भी तो ही है तो तुझी में है स्वर्गलोक भी तुझी तो में है नरक भी तुझी तो में है जिसके लिए स्वर्ग नरक और सब अपना आप हो गया उसके लिए आकर्षण कहा और भय कहा उसके लिए तो परमात्मा ही परमात्मा है ओम ओम आनंद खूब आनंद विशाल हृदय दिव्य ज्ञान विशाल ज्ञान विशाल प्रेम ओम सर्व सर्वोहम सुख स्वरूपो स्वरूपोहम मैं सर्व सर्वहूँ मैं सुख स्वरूप हूँ मैं आनंद स्वरूप हूं मैं चैतन्य स्वरूप हूँ सेवा इस आत्मज्ञान को व्यवहार में ले आती है भावना इस आत्म को भाव शुद्धि में ले आती है और वेदांत इस जीवन को व्यापक स्वरूप से अभिन्न बता देता है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 आनंद मधुर आनंद परमेश्वर का आनंद निर्विकारी आनंद निरंजन का आनंद चैतन्य स्वरूप परमात्मा का आनंद ओम ओम नर नारी में बसा हुआ सुखी दुखी में बसा हुआ अपने पराये में छुपा हुआ ओम छुपा हुआ भी है जाहिर भी है अनंत है निर्विकार है निरंजन है है को भी कहने वाला है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ना ना ना ना कीड़ी में तू नानो लागे हाथी में तू मोट क्यों बढ़ महावत ने माथे बैठो हाकण वालो तू को तू ऐसो खेल रचो मेरे दाता देखूं तुम तुम को ले झोली ने मगण लागो देवा वालो दाता तुम कर चोरी ने भागण लगो पकड़ने वालों तुम को तुम तूं। बन बाहरक ने रोवा रो छानो राखण वालो तुम कर चोरी ने भागण लागो पकड़ने वालो तू को तू तुं। ले जोड़ी ने मागण लागो देवा वालो दाता तू ऐसो खेल रचो मेरे दाता जहा देखू तुम को तू तुं। जल राशि में विशाल उदधि में भूमर भी तू ही है तो तरंग भी है जल देव ही है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 तो ही तो, तो ही तो तो ही तो तो तो ही ही करते करते फिर तो ही तो ही करने वाला खो जाता है बोलता है मैं ही मैं सो हम शिवो हम आनंदो हम चैतन्यो हम सर्वो हम फिर मैं किसी का भला करता हूँ ऐसा करता भाव भी नहीं रहता मैं किसी की सेवा करता हूँ नहीं जिसकी कर रहा है उसी में मैं हूँ मैं अब पहले संकीर्ण था साढ़े पांच फुट में अब मैं अनंत हुआ हूँ अनंत हुआ हूं जितनी विशालता आती है जितनी निष्कामता आती है उतना ही अपने अनंत स्वभाव में तुम जगते हो जितनी संकीर्णता आती है उतना ही दुख दुखदाई परिस्थितियां अज्ञानदाई परिस्थितियां हम लोग बनाकर परेशान होते हैं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 थे उसको हटाते जाओ एकदम निर्दोष ब्रह्म ठंड लगती तो ठंड भी मैं हूं लगती तो शरीर को लगती उसको भी देखने वाला मैं हूं ठंड बन का भाव नहीं हजारों शरीरों में ठुठर रहा हूं तो एक शरीर में और ज्यादा ठुठर गए तो क्या फर्क पड़ता है और हजारों शरीर ने उड़ रखा है तो एक शरीर ने नहीं भी ओढ़ा तो क्या फर्क औ है आओ, माओ, माओ, माओ। धर्म को प्रत्यक्ष कर दो तो मेरा छोकर मेरा एम मोह माया को छोड़ो एक छोकरा के हजारों छोकर जैसे पैदा होते हैं लीन होते हैं ये तो सागर में तरंग पैदा होकर लीन होते हैं। कोई मरता ही नहीं मेरे को मिलेगा ना मिलेगा अरे बिछड़ा कहा है तेरा श्वास से जुड़ा है तेरा हृदय काश विशाल हृदय काश से जुड़ा है तेरा पृथ्वी तत्व पूरी पृथ्वी से जुड़ा है कोई बिछड़ा ही कहाँ है एक जेब में से उठा दूसरी जेब में पैसे रखे तो क्या फर्क पड़ा यहाँ से उठाकर एक कोने से उठाकर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 जैसे जल ही जल है तरंगी तरंग दिखते हैं अब कोई तरंग उत्पन्न होता क्या कितना सुंदर है और लीन हो गया क्या तरंग मेरा मर गया मेरा मर गया तरंग मरा नहीं फिर उठते हैं पैदा होते हैं ये आल्हाद नी लेला है हजारों जन्म में हजारों बेटे हुए हजारों बाप बने हजारों माए बने हजारों फिर मिटे क्या बिगड़ा तुम्हारा की अभी बिगड़ जाएगा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 लीला है लीला का आधार लीला का आधार हम्म नारायण नारायण नारायण क्या शुभ समाचार है क्या मंगल प्रभात है ओ बाहर भीतर इको जान लो ये गुरु ज्ञान बतायो दुख चिंता भय परेशानियां तब होती है जब वो अलग मैं अलग ये खाऊं तो सुखी रहूं ये पाऊं तो सुखी रहू यहाँ जाऊं तो सुखी रहू और तरंग बोलती है वहां बनू और वहां भागू किनारे जाऊं तो सुखी हो तो टकराती है फिर रोती है फिर बोलती है बनू और किनारे जाऊं तो सुखी रहू अरे तू तो अभी जहां है वही पूर्ण है बेटी ऐसे जी बोलता यहां जाऊं वहां जाऊं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 अनजाने में ही आत्मरामी रामी होते उतना हो, उतना तुम्हें चैन आराम का एहसास होता है जब जब दुख हो परेशानी हो भय हो समझ लेना कि अज्ञान की उपज है कहीं न कहीं ना समझी है उसको पकड़ाए इसलिए दुख होता है विकार उठे तो समझ लेना कि ना समझी है इसलिए बह गए फिर बह गए उसको याद करते करते बहते न रहो दूसरी बार सावधान रहो सबक सिखा दिया कि इसमें कोई साफ नहीं बेकारों ने सबक सिखा दिया किस में परेशानी के सिवा और कुछ नहीं है क्रोध ने सिखा दिया किसमें हानि के सिवा कुछ नहीं है मोह ने सिखा दिया किसमें मुसीबत के सिवा और कुछ नहीं है तो ये जो कुछ हुए काम हुए क्रोध हुए लोग हुए मोह हुए सब जो हुए सबक सिखाकर क्षीण हो गए काम शाश्वत नहीं है राम शाश्वत है काम आया और गया लेकिन राम तो पहले भी था अब भी है बाद में भी रहता है चेतना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 आत्मभाव में आत्म ज्ञान में ही सुख का अनुभव है किनारों से टकराने में सार नहीं अब तो मुझे जल राशि में ही अच्छा लगता है आओ सेठ बैठो सेठ फलाना सेठ हवाय से लोगों के पास अब सेठ बने के को पहचने में मजा नहीं आता अब तो मजा आता है कि मिट जाए मिल जाए कोई पीर फकीर पहुंचा दे भाव पार जीवन की शाम हो जाए उसके पहले अपने जीवन दत्तों में विश्रांति मिल जाए बस अब फलाना जग्याना ना अपने चेयरमैन छा चेयरमैन छिन फलाना ना आचे ये सब देख लिया खिलवाड़ अपने को सता के देख लिया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 अगर समझ के पहुंचते तो आराम से तुम्हें खेलते कूदते ले जाना के लिए भी वो प्रकृति देवी तैयार दे है नहीं मानते तो मोमता करते तो वो चीज छीन कर थप्पड़ मार के भी तुमको जगाने के लिए उत्सुक रहती वो महामाया। क्योंकि वो है तो आखिर परमेश्वर की आहलादनी शक्ति कोई तुम्हारे शत्रु की तो है नहीं माया कहो प्रकृति कहो है तो परमेश्वर की आलादनी शक्ति है तो उसी के ही अभिन्न अंग है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 ताना बुनते है सूत का तो एक छेड़े से दूसरे छेड़े सब सूत ही सूत होता है और कपड़े के एक छेड़े से दूसरे छेड़े और अनेक आड़े सीधे गोलाकार या चौरसाकार लम चोरस जो भी ताना बुनी है सब सूत ही सूत होता है ऐसे ही जगत में जो भी कुछ ताना बुनी है सब ब्रह्म ही ब्रह्म की है और मृत्यु कहाँ है जन्म भी कहाँ है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 निराश आ जाएगी लेकिन ज्ञान की नहीं निघा जाएगी, प्रेम की सरिता भाई, तो आपको सर्वत्र अपना प्यारा ही प्यारा देखेगा भाला में भी यार तो धोखा नहीं दे सकता जो दुखद मृत्यु है वो भी समाधि का सुख दे रहे कि हम तुझे पहचानते हैं रक्त बहेगा तो यहीं बहेगा यहीं से बनाए यहीं बहेगा ये भी एक सागर ही है ईश्वर का और भाला भोंकने वाले में भी तू शरीर का ऐसे ही निमित्त होगा ऐसा कौन सा शरीर है जो शाश्वत रहा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 त्याग एक गलत छोर पे है भोग दूसरे छोर पर है लेकिन बुद्धिमान ज्ञानवान सतशिष्य और साधक त्याग और भोग दोनों को असाधन बनाकर जिससे त्याग और जिससे भोग दिखता है उस परम पद में जग जाते हैं भोग रोग जाके नहीं भोग का रोग भी नहीं और त्याग का आवेश भी नहीं ऐसे जो ज्ञानी है वो विद्वान निरोग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 ए मेरे प्यारे साधक तू अपने जीवन का लक्ष्य बना ले कि सर्वत्र सर्वेश्वर को देखे आप सहित परमेश्वर को देखे सो प्रभदूर नहीं प्रब है घर विच आनंद रहा भरपूर मनमुख स्वादन पाया जिन खोजा पाया गहरे पानी बैठ मैं भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ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 मधुर मधुर सुंदर सुंदर सुहावना अनुभव आत्मानंद में मस्त है करे विदांती खेल मोह कभी ना ठक सके इच्छा नहीं लवलेश जो सारे दुख है इच्छा का ही परिणाम है दुर इच्छा को छोड़ने के लिए शुभ इच्छा और अंत में शुभ इच्छा भी छोड़ दो परम शुभ को ही निहारो फिर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 कल उत्तरायण था अब तुम्हारा रथ तेजी से उत्तर के तरफ चले जैसे सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तर के तरफ आ रहे ऐसे ही तुम देह देहास से आत्म भाव में आते जा रहे हो ओम आनंद आनंद सुख ही सुख चैतन्य ही चैतन्य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 और सुखी हुआ और फिर मन बुद्धि और इंद्रियों में और संसार में बहला तो फिर गिरा बस जितना जितना तुम बाहर के खिलौनों को सत्य मानकर उस खिलवाड़ दाता को भूलते हो उतना उतना तुम गिर जाते हो तुच्छ हो जाते हो और जितना जितना तुम खिलवाड़ दाता के सत्ता में विश्वास करते हो खिलौनो को खिलौना ही समझते हो उतना उतना तुम उन्नत होते रहते हो कोई आकाश में देव तुम्हारे को गिराता या चढ़ाता नहीं वही अंतरियामी देव के नजीक जाते हो तो चढ़ते हो और उससे जब तुम बेवफा होते हो और खिलौनों में आसक्ति करते हो मेरे तेरे में नाम रूप में वेशभूषा में जाति पाति में अपने परायों में जब संकीर्णता में फंसते हो तब आप आत्मा से दूर दूर चले जाते हो दूर दूर चले जाते तो प्रकृति थप्पड़ मार देती है फिर घर आना ही पड़ता है और घर आने का सीधा तरीका है सब में नारायण सब नारायण ओम ओम ओम बिल्कुल साफ रास्ता है नेशनल हाईवे ओम ओम, ओम ओम ओम आनंद ही आनंद सुख ही सुख चैतन्य ही चैतन्य चांद होकर मेरी चेतना चमक रही दिखता है, है।, है, है दिखता है कि पृथ्वी से चांद दूर है लेकिन ये ज्ञान इंद्रिय जन्य ज्ञान है अल्प ज्ञान है दिखता है कि पृथ्वी अलग है सूरज अलग है लेकिन ये ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है दिखता है कि ये भाई और ये बहन अलग है लेकिन ये पूर्ण ज्ञान नहीं है इंद्रिय जन्य ज्ञान है पूर्ण ज्ञान तो यह कि भाई और बहन एक है चांद और पृथ्वी एक है सूरज और पृथ्वी एक है जल और तरंग एक है नक्षत्र और ग्रह सब एक है सत्ता सब एक है दिखने की बाहर की तरंगित लीला अनेक दिखाती है पूर्ण ज्ञान तो यह है कि सब पूर्ण में ही है सब पूर्ण है सब वही है अब पूर्ण ज्ञान बताता है कि चंद्रमा अलग है पृथ्वी अलग है पटेल अलग है और वाणिया अलग है लेकिन पूर्ण ज्ञान तो बताता है कि सब जल तेज वायु आकाश सब पांच भूतों का परिणाम है ये पूर्ण ज्ञान बताता है और उससे भी महापूर्ण ज्ञान ये बताता है कि पांच भूत प्रकृति के हैं और प्रकृति परमात्मा की आलादनी शक्ति है सब परमात्मा ही है ये पूर्ण ज्ञान बताता है ओम ओ कहा रहे चौधरी वर्णा कहाँ रहा लेवा लेवा देवा कड़वा परेख अमीन कहाँ रहा सिंधी गुजराती कहा रहा परमेश्वर ही परमेश्वर रह गया जब अल्प अल्पसंकीर्णता में अल्प अल्पमान्यताओं में ज्यादा समय उलझते हैं तो बस संघर्ष होता है झगड़े होते हैं ये संघर्ष और झगड़े यही सिखाते हैं कि अंत में शांति चाहते हैं। दोनों पक्ष लड़ लड़ के आखिर कंप्रोमाइज करते हैं क्योंकि शांत तुम्हारा स्वभाव है लड़ना तो विकारों की एक क्षण भर की एक लीला मात्र है सागर का गहरा जल शांत स्वभाव उसका तरंग तो बाहर की हवाएं तरंगित करती है वो भी एक लीला है हमें तो क्या फर्क पड़ता है मधुरम मधुरे भी वो मधुर से मधुर है तुम्हारा चैतन्य आत्मा अभी वो बताना पड़ता कि वो है आगे तुम चलोगे तो तुमको अनुभव होगा कि जो वो वो करके बताया जा रहा था वो मेरा ही नाम था ओ नारायण नारायण अभी समझते कि कई आकाश पाताल में बैठा होगा उस भगवान का नाम हम ले रहे नारायण नारायण जब तुम्हारा भेद भाव मिटेगा तो पता चलेगा वो मेरा ही नाम था मैं अपने आप में आनंदित हो रहा था नारायण नारायण नारायण नारायण नहीं जानते तो भगवान है नारायण है दूर है कहीं है जान लिया तो पता चला की ये मेरा ही था जैसे पानी की बूंद जान लेती है कि मैं पानी हूँ तो फिर सागर की महिमा वो मेरी महिमा है तरंग की महिमा वो मेरी महिमा है बुलबुल के बयान बेरा ही बयान है पानी की बूंद अपने को बूंद मानती है तो तुच्छ है अगर अपने को पानी ही मानती है तो उसी में स्टीम्बर चलता है उसी में भंवर उठते हैं उसी में जल चर जी रहे हैं बूंद अपने को पानी माने तो कह देगी कि मुझी में जल चर जीते हैं तो तुम उसको बूंद की निगाह से नहीं देखना पानी की निगाह से देखना नहीं तो बूंद की निगाह से देखोगे तो तुम्हारे अज्ञान का अन्याय उसके ऊपर होगा ऐसे कोई राम तीर्थ कहते हैं कोई विवेकानंद या कोई रमण कहते हैं कि सब में ही मैं हूँ अनंत ब्रह्मांड में ही मैं हूँ तो उनको साढ़े पांच फुट में मत देखना कृष्ण बोलते कि सब मैं ही हूँ तो सारा जगत मुझसे व्याप्त है सबका मैं ही आधार हूं तो श्री कृष्ण को रथ पर बैठे हुए सीमित मत देखना श्री कृष्ण की मैं को अपनी विशाल ज्ञान राशि से देखने की कोशिश करना नहीं तो श्री कृष्ण से अन्याय करोगे जो कृष्ण से अन्याय करता है वो कृष्ण को तो क्या अन्याय करेगा अपने से ही अन्याय करता है नारायण नारायण ना। अपना उदाहर जिन्होंने किया है उनकी तो विनोद मात्र चेष्टा से हजारों का उद्धार होता है और जिन्होंने अपना उद्धार नहीं किया वो सत्य शोधक सभा सत्य शोधक ये ये जो यूनिटियां बन बनकर जो समाज के उद्धार और उत्थान का दावा बोल रहे हैं और झंडे गाड़ गाड़ के चिल्ला रहे हैं कि सुधारक और सुधार ये सुधारक सुधारा करने की वजह से बजगाड़ बिगाड़ ज्यादा करते हैं सुधार तो रामतीर्थ जैसे लोग करते हैं सुधार तो विवेकानंद जैसे करते हैं एक और ज्ञानेश्वर जैसे करते हैं मण महर्षि और मदालसा जैसी महारानियां सुधार करके गए गार्गी और शांति जैसो ने सुधार किया अनुष्या और सावित्री जैसो ने सुधार किया ज्ञान की निगाह से देखो पवित्र निगाह से देखो राग द्वेष रहित ईश्वर के नाते प्रभु के नाते बहुजन हिताय, है बहुजन सुखा बहुजन की उन्नति के लिए अपने अहम को मिटाते हुए अपने द्वेष को मिटाते हुए अपने राग को मिटाते हुए अपने अहंकार को हटाते हुए प्रवृत्ति करो तब पता चले कि क्या होता है सुधार और ये निगुर आदमी ऐसा हटाने में समर्थ भी नहीं हो सकता है चाहे कितनी बड़ी दुआइया दे दे मैं ये सुधार किया वो सुधार किया लंबी लंबी लिस्ट रखे लंबे लंबे अपने अखबारी कोटेशन लेकर घूमता रहे फिर भी वो आदमी ठीक से सुधार नहीं कर सकता सच्चा सुधार तो ब्रह्म बेताओं ने ही किया है जिनको विषय इंद्रिक सुख नहीं चाहिए जो स्व सुख में पहुंचे हैं वही सुधार करते हैं ठीक से जिनको सुधार करने का कर्तृत्व भाव ही नहीं फूटता है उन्हीं के द्वारा सुधार होता है जो कर्ताओं के सुधार में लगे उनका तो ठीक है एक मूर्ख आदमी आ गया बुद्ध के पास कि अब मैं अपना पूरा जीवन समाज के सुधार में लगा दूंगा बुद्ध रोए, बुद्ध रोए तो भिक्षुक आनंद भागा आया और उस मूर्ख के ऊपर कड़ी नजर डाली वो मूर्ख साधारण नहीं था बड़ा जाना माना सुप्रसिद्ध धनवान और आगेवान भी था धनवान भी था और आगेवान भी था प्रसिद्ध था और उसने बुद्ध को आकर कहा कि अब मैं शेष जीवन समाज के सुधार में लगा दूंगा बुद्ध के आंखों में आंसू देखकर भिक्षुक ने उसको पूछा कि तुमने क्या कह दिया मेरे गुरु मैंने तो कुछ नहीं कहा मैंने तो सोचा कि गुरु महाराज प्रसन्न होंगे बुद्ध प्रसन्न होंगे मैंने तो कहा कि मैं शेष जीवन अपना सुधार में लगा दूंगा लोक सुधार में लोगों को सुधारने में अपना जीवन लगा दूंगा बुद्ध कहते हैं बस इससे ज्यादा और दुख क्या हो सकता है तुम पूरा शेष जीवन लोगों के सुधार में लगा दोगे तो तुम अभी जितने अहंकारी हो उससे और ज्यादा हो जाओगे अभी जितने कर्ता हो उससे ज्यादा गहरे कर्ता हो जाओगे जब लोगों के सुधार में लगाने का दावा बोल रहे हो तो तुम अपने को कब सुधारोगे अंतर्मुख कब होगे गुद्धत्व को कब पाओगे लोगों को सुधारने की भावना से चल रहे हो नहीं सेवा के भाव से चलो